स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण पूज्यपाद विज्ञान महाराज जी की पुण्य स्मृति स्वामी सत्य कामानंद स्वामी जी और उनके पंद्रह सन्यासी गुरु भाई ये सभी श्री ठाकुर और श्री माँ की परम शक्ति और सौंदर्य के मानो एक एक विशिष्ट अभिव्यक्त रूप थे वे प्रत्येक अपनी अपनी विशिष्ट महिमा में विराजित थे मानो एक परम उज्ज्वल ज्योतिर्घन सत्ता की विस्तारित किरण स्वरूप हों मानव समाज के विकास की दिशा में उनके जीवन और वाणी ने कितने प्रकार से प्रेरणा प्रदान की है इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है और यह जानकारी हम कभी पा भी नहीं सकेंगे ऋषि मनीषी अपने गोपन व एकांत हृदय पथ में शुभ चिंतन को प्रवाहित कर जगत का अधिक कल्याण करते हैं केवल उनकी बाह्यवाणी और भाषणों से विशाल मानव समाज के आखिर कितने व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं इसके अतिरिक्त भी सुनियोजित सभाओं और सम्मेलनों में भाषण देने की इच्छा और मानसिक रुझान इसमें से बहुतों में नहीं होता हमारे पूज्यपाद विज्ञान महाराज भी इस अंतिम प्रकार के महापुरुष थे साधुओं और भक्तों की छोटी मोटी मंडली में इच्छा होने पर भले ही वे कुछ बोलते हों अन्यथा अनुनय विनय करने पर भी उनके श्रीमुख से कोई विशेष उपदेश आदि सुनना लगभग असंभव ही था स्वामी विज्ञाननंद जी महाराज ने रामकृष्ण संघ के प्रयाग स्थित आश्रम को बहुत वर्षों तक अपनी अवस्थिति से आलोकित किया था आपातः गंभीर दिखने वाले उनके विशाल चेहरे में कितनी प्रीति विद्या ज्ञान और रचिकता छिपी हुई थी और सर्वोपरि था बाल सुलभ स्वच्छ प्रमोद का भाव उनसे बात करके और कुछ उपदेशादि सुनने में एक गहरा आनंद था लेकिन यह कहना अनावश्यक है कि उनके बाह्य आवरण को भेज उनका सानिध्य लाभ करना कुछ कठिन था वे बहुत स्पष्ट वक्ता थे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस स्पष्ट भाषण उनके चरित्र का प्रधान गुण था संन्यास और आश्रम जीवन के आदर्श की रक्षा के लिए वे इनमें छोटे मोटे अपवादों को भी नहीं मानते थे इस विषय में वे निर्मम और निर्भीक थे महाराज जी के पवित्र सानिध्य का सौभाग्य मुझे सर्वप्रथम सन उन्नीस के कृष्ण काल में कुछ दिनों के लिए हुआ था उस समय मैं कोलकाता के विद्यार्थी आश्रम अर्थात गौरीपुर का विद्यार्थी था एक दिन अचानक कोलकाता से पैदल काशी के लिए प्रस्थान किया अंततः रेल से गंतव्य पर पहुंचा था उसके बाद अद्वैत आश्रम और सेवाश्रम इन दोनों में ही स्नेहपूर्वक अतिथि हुआ इस समय सेवाश्रम के एक नवनिर्मित भवन चारु धाम के उद्घाटन के लिए महाराज जी का शुभागमन हुआ वे अंबिकाधाम में रहते थे मुझे भी इसी भवन के एक कमरे में रहने का स्थान मिला था पता नहीं कैसे इतनी सरलता से महाराज जी के साथ मिलते जुलने का सौभाग्य पाकर धन्य हुआ लगता है कि उन्होंने ही कृपा करके उनकी तपहपूत देह की कुछ सेवा करने का मुझे अधिकार दिया था इस समय उनके श्रीमुख से क्या सुना या मैंने क्या प्रश्न किए थे सारी बातें अब याद नहीं है पर उनके पहले दर्शन से लेकर जितनी बार उनके दर्शन किए उनमें सब में उनके उज्ज्वल नेत्र गंभीर रूप से स्मरण होते हैं जिनसे मानो उनके अंतर का शुभ्र तेज प्रकाशित हो रहा हो कल्याणमय शांत एवं दृष्टि ही मेरे जीवन में निरव आशीर्वाद के रूप में संचित है उनको देखकर ऐसा लगता था मानो व्यय धैर्य और सहिष्णुता के एक पर्वत हैं श्री राम कृष्ण के स् स जो सहता है वह रहता है इस वाणी के मानवय मूर्त विग्रह हैं पूज्यपात विज्ञान महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य बाद में भी मुझे कई बार हुआ था सन उन्नीस में मैं अपना विद्यार्थी जीवन संपूर्ण कर बेलूर मठ आ गया इस समय श्रीमद स्वामी शुद्धानंद जी महाराज मुझे उनके सेवक के रूप में महीने में कनखल ले गए कनखल में तीन माह रहकर संभवतः सितंबर के प्रथम सप्ताह में मठ लौटते समय हम लोग प्रयाग आश्रम गए वहाँ पूज्यपात विज्ञान महाराज को उनके इस छोटे आडम्बर रेत आश्रम में स्वमहिमा में प्रतिष्ठित देखा उस समय वे विश्व राम कृष्ण मठ और मिशन के उपाध्यक्ष थे लगता था जैसे इस पद के गौरव की ओर उनका ध्यान ही नहीं है वे अपने चिर उदासीन भाव से दिन पर दिन एक सीधा साधा जीवन साधना और स्वाध्याय के साथ मानव बिता रहे हों वे अध्ययनशील थे और विद्या के प्रति उनमें गहरा अनुराग था या स्वयं देखकर मैं मुक्त हो गया था उन्होंने सारे जीवन विद्यार्थी की निष्ठा और उत्साह के साथ ज्ञानार्जन किया था संभवतः इस समय वे संस्कृत की किसी पुस्तक रामायण का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे सन्यास के पूर्व वे एक सफल इंजीनियर थे वैज्ञानिक ज्ञान की ओर उनकी स्वाभाविक रुचि थी सन्यासी होने के बाद भी वे अवसर आने पर विज्ञान की चर्चा करते थे सभी प्रकार की विद्या उनकी दृष्टि में पवित्र थी सन्यासी जीवन में स्वाभाविक रूप से उनमें धार्मिक ग्रंथों के प्रति विशेष प्रीति उत्पन्न हुई थी और वे गहरी लगन के साथ अध्ययन कर, करते थे इसीलिए किसी भी विषय पर वे आसानी से लिख पाते थे वे अनुवाद में भी पटु थे पुस्तक की तरह पेंसिल कलम आदि के प्रति उनका बाल सुलभ अनुराग था प्रतिदिन प्रातःकाल नाश्ते के बाद नियमित रूप से वे अपने कमरे के उत्तर के दरवाजे की ओर की टेबल पर कलम पेंसिल पुस्तक सजाकर कुर्सी पर बैठते और एकाग्र मन से लिखने पढ़ने में लग जाते मैंने महाराज जी को बेलूर मठ में भी अधिक देखा है वे बेलूर मठ के एक विशेष महात्मा के बारे में प्रायः कहा करते थे हम लोग जहाँ कहीं पर भी रहते हों और वहाँ जितने बड़े ही क्यों न हों मठ में आने पर स्वयं को छोटा अनुभव करते हैं ये आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न महात्मा मठ में ठाकुर श्री माँ स्वामी जी और राजा महाराज की पावन उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करते थे संघ के अध्यक्ष पद पर आरूढ़ होते हुए भी वे साधु ब्रह्मचारियों के साथ युवकों की तरह हंसी मजाक करते थे जैसा गुरु वैसा चेला श्री ठाकुर ने तो अपनी आदरणीय माँ जगदम्बा से प्रार्थना की थी कि मुझे रस रंग में रखना और उनके गुरु भाई स्वामी जी भी हास्य रस के बादशाह आते जो हो पुज्यपाल विज्ञान महाराज की एक मज़ेदार घटना सुनाता हूँ महाराज जी बेलूर मठ में स्वामी जी के कमरे के पास वाले बड़े कमरे में हैं संभवतः सन उन्नीस के प्रारंभ की बात है एक दिन प्रातः काल प्रणाम करके आसपास अन्य सन्यासी भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ अचानक एक नटखट बालक की तरह मेरी ओर हाथ को दिखाकर बोल उठे जानते हो यह छुप छुप कर तम्बाकू पीते हैं यह सुनकर मैं तो अबाक हो गया और सोचा यह कैसी झंझट में पड़ गया सभी के साथ मैं भी हंस दिया और उनकी बाल सुलभ शैतानी का मजा लिया पर मेरे मन में प्रश्न रह ही गया कि महाराज ने इस छोटी सी घटना को कैसे जाना संभवतः यह उनके पुत्र सदृश सेवक श्रीमान बेणी की ही करदूत थी सन 1935 के सितंबर के प्रारंभ में पूज्यपात स्वामी शुद्धानंद जी के सेवक के रूप में मैं प्रयाग आश्रम गया था शुद्धानंद जी तम्बाकू का सेवन करते थे उससे संबंधित हुक्का आदि साथ ही था उस पर तम्बाकू सजाकर आवश्यक होने पर मैं ही उनके सामने रख देता था सेवक बेणी की नज़र से यह दृश्य छुपा नहीं था सेवक सेब के हुक्के को पीता है इस रोचक बात की रिपोर्ट देने का लोभ वह कैसे सम्वरण करता कोलकाता का रामकृष्ण मिशन विद्यार्थी आश्रम उस समय गौरीपुर में था एक दिन संध्या को वे मंदिर के सामने तालाब के घाट के निकट एक कुर्सी पर बैठे थे और चारों ओर साधु और भक्तगण थे एक प्लेट में कुछ खाने की वस्तुओं को देख वे बोल उठे इतना नहीं खाऊंगा इतना नहीं खाऊंगा इनके बाद बात करते करते अनमनस्त हो खाते ही चले गए वस्तुतः यहाँ यह कहना ही संगत होगा कि वे मन ही मन हरि को आहुति दे रहे थे कुछ देर बाद पात्र का खाद्य पदार्थ लगभग समाप्त हो गया था यूँ तो यह एक छोटी सी घटना है एक सामान्य घटना लेकिन इसके माध्यम से मैंने उनका आत्म भोला भाव और व्यक्तित्व विहीन व्यक्तित्व का दर्शन किया दूसरी घटना हावड़ा स्टेशन की है महाराज जी बेलूर मठ से प्रयाग जा रहे हैं संध्या को ट्रेन रवाना होगी अपने स्वभाव के अनुसार वे रेल छूटने के बहुत समय पहले ही स्टेशन पर पहुंच गए संभवतः उन्होंने जीवन में एक बार ट्रेन मिस की थी तब से ही वे यह सावधानी बरतने लगे थे मठ तथा अन्य विभिन्न स्थानों से बहुत से साधु और भक्त महाराज को विदा करने के लिए आए हैं वे ट्रेन की एक उच्च श्रेणी के डब्बे में ट्रेन के चलने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं कुछ साधु भक्त उनको प्रणाम करने के लिए आ जा रहे हैं कुछ पास में खड़े हैं या बैठे हुए हैं उनकी बातें सुन रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है इस समय महाराज के पास दो अमेरिकन महिला भक्त भक्ति जो बाद में सन्यासिनी हुई थी और अन्नपूर्णा थी इसी बीच अचानक एक अनजान महिला संभवतः पंजाबी ऐसे एक साधु महात्मा को देखकर उत्सुक होकर प्रणाम करने के लिए आगे आई उसने किसी प्रकार प्रणाम तो कर लिया पर उसके बाद महाराज जी ने उसे पास में रहने नहीं दिया भक्ति और अन्नपूर्णा को उन्होंने केवल शिष्टाचार के लिए ही वहाँ रहने दिया था नारियों के संग के विषय में वे सदा बहुत सावधान रहते थे वे एक ब्रह्मज्ञ पुरुष थे और उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था इस द्वंदात्मक जटिल जगत में एक ओर जिस प्रकार उनके हृदय में गहरी करुणा और सहानुभूति थी उसी प्रकार दूसरी ओर उन्होंने महान गुरु से सोने के स्त्री भी यदि भक्ति से लोटपोट पोट हो गए तो भी विश्वास मत करना उस ओर देखना भी मत आदेश पाया था उपरयुक्त अवसर पर महाराज जी के चेहरे पर एक सकरुण द्वंद्व का भाव प्रकट हुआ था वस्तुतः वे विश्व की समस्त नारियों में श्री माँ का दर्शन कर धन्य हुए थे